कार कैसे हैं आप आप सुन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा उद्धव जी को दिए गए उपदेशों पर आधारित हमारा विशेष समर्पण आमतौर पर उद्धव गीता जी के नाम से भी जाने जाते हैं याद रखिए जैसे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को उपदेश दिए थे और उन उपदेशों को अलग से जाना गया गीता गीता, के रूप में, में भगवत इसी प्रकार से शीमत भागवतम में भी उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही प्यारे उपदेश दिए हैं तो उनको यानी उन उपदेशों को लोग कई बार उद्धव गीता के नाम से भी बोलते हैं हालांकि श्रीमद भागवतम में श्री कृष्ण ने उद्धव जी को प्रकृति से लेकर के भगवान तक बीच में जितना कुछ है वो सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से बताया है देखिये आपको याद होगा भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को इस समय अवधूत दत्तात्रेय जी की कथा सुना रहे हैं जहां दत्तात्रेय जी से भगवान श्री कृष्ण के वंश में जन्मे महाराज यदू ने पूछा था कि ये बताइए कि आप इतने शांत इतने दांत इतने सुंदर तरीके से विचरण कर रहे हैं मानो आपको कोई व्यथा ना हो कोई डर ना हो किसी भी चीज का इतने निर्भीक हैं आप और इतने सुख में दिख रहे हैं आप इस संसार में तो ज्वाला ही ज्वाला है लेकिन आप उस ज्वाला से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं दिख रहे हैं तो ये कैसे हुआ है दत्तात्रेय जीने चोबिस गुरुओ की बाया की मेस प्रकृती मे चोबीस गुरु बना लि बहुत कुछ सीखा है आपणा दत्तात्रेय जीने पृथ्वी से बह कुछ सीखावत बहुत कुछ सीखा वृक्ष बहुत कुछ सीखा, सीखा वायु से बहुत कुछ सीखा और अब एक और गुरुदेव के बारे मे बे दत्तात्रेय जी बयालीसवे श्लोक मे अंतरित स्थिर जंगमेश भौतिक शरीर के भीतर रहते हुए भी विचार वन साधु को चाहिए की वो अपने आप को शुद्ध आत्मा समझे इसी तरह मनुष्य को देखना चाहिए की आत्मा सभी प्रकार के सजीवों यानी चर या अचर उनके भीतर प्रवेश करता है इस तरह जो आत्मा है वो सर्वव्यापी है साधु को ये भी देखना चाहिए कि परमात्मा रूप में भगवान एक ही समय में सभी वस्तुओं के भीतर उपस्थित रहते हैं आत्मा और परमात्मा को आकाश के स्वभाव से तुलना करके समझा जा सकता है हालांकि आकाश सर्वत्र फैला हुआ है और सारी वस्तुए आकाश के भीतर ही टिकी है किन्तु आकाश किसी भी वस्तु से ना तो घुलता है ना मिलता है ना ही किसी वस्तु के द्वारा विभाजित किया जा सकता है बहुत सुंदर बात यहां पर बता रहे हैं अवधूत जी कि भाई ये जो आकाश है ये क्या है आकाश हमारे अंदर भी है हमारे कान में नाक में पेट में मुंह में जो भी शून्य स्थान है वहा आकाश है आकाश के अंदर रहती है लेकिन तो भी आकाश वायु से अलग रहता है अगर वायु ना हो कई बार हम कहते हैं कि अरे आज तो हवा ही नहीं चल रही है लेकिन तो भी हम देखते हैं कि आकाश फिर भी है घड़े के अंदर है आकाश तो बाहर भी है आकाश हर जगह आकाश है आकाश की सीमा नहीं बांधी जा सकती है कि आकाश यहां से शुरू हुआ है है ना और मजे की बात यह है कि हम जो कि पृथ्वी पर हैं तो भी हम आकाश में ही घूम रहे हैं यह हम देख नहीं पा रहे हैं लेकिन हमारे शास्त्र भी बताते हैं और वैज्ञानिक भी बताते हैं आकाश में ही सब कुछ हो रहा है लेकिन तो भी हमसे अलग है आकाश है ना तो सारी भौतिक वस्तुएं हो तो वो कहां पर टिकी हैं, वो सारी की सारी भौतिक वस्तुएं देखा जाए तो भौतिक आकाश में ही हैं, परंतु आकाश को कोई काट नहीं सकता कोई व्यक्ति कितना भी ताकतवर क्यों ना हो अगर उसे हम कहें कि भाई तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल जरा आकाश को काटने के लिए कर दो थोड़ा हमारे हिस्से का आकाश हमें दे दो अपने हिस्से का आकाश अपने पास रख लो तो ये असंभव है हास्यास्पद है, है ना नहीं काटा जा सकता ऐसे ही बताया गया कि समस्त जो देह है चाहे वो चर है चाहे अचर हैं, यानी चलने वाले प्राणी या स्थिर रहने वाले प्राणी जैसे कि वृक्ष समस्त प्रकार की देहों के अंदर आत्मा है और वो देह चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो और कितनी भी बड़ी क्यों ना हो आत्मा किंतु एक जैसी ही है।, है ना एक केश के दस हजार में भाग जितनी सूक्ष्म आत्मा ही सब में है शरीर अलग है और आत्मा अलग है शरीर में आत्मा है पर आत्मा शरीर नहीं है हु? शरीर बूढ़ा होता है तो आत्मा बूढ़ी नहीं होती शरीर बच्चा होता है तो आत्मा बच्ची नहीं होती आत्मा शरीर में रहकर भी शरीर के गुण धर्म से बिल्कुल अलग रहती है और जहां पर आत्मा है वही परमात्मा का भी वास है परमात्मा भी रहते हैं तो इस शरीर में परमात्मा है इसीलिए आत्मा में चेतना है इसीलिए इंद्रियों में कार्य शक्ति है लेकिन परमात्मा भी शरीर के गुण धर्म से लिप्त नहीं होते जैसे आकाश में सब कुछ है लेकिन आकाश सब चीजों से अलग है ऐसे ही परमात्मा के कारण सब कुछ है लेकिन परमात्मा के कारण सब कुछ होते हुए भी परमात्मा अपने अंदर सबको समाये रखते हुए भी सबसे अलग है वो किसी से भी मिश्रित नहीं होते हैं यह समझना होगा तो हम जब अपने आसपास लोगों को देखते हैं या किसी भी प्राणी को देखते हैं चलते हुए या नहीं चलते हुए तो समझना होगा ये सब जीवात्माएं हैं जो असंख्य है और ये समस्त वस्तुओं के भीतर प्रवेश करती है समस्त वस्तुओं के भीतर हम्म इसी तरह से भगवान जो कि सर्वव्यापी है वो भी तो सर्वत्र विद्यमान रहते हैं यानी कोई भी चीज जिसको हम देखते हैं उसका अस्तित्व भगवान के अस्तित्व के बगैर नहीं है लेकिन तो भी भगवान अद्वैत कहलाते हैं उनको बांटा नहीं जा सकता वो एक है तो ये देखिए बड़ी विचित्र बात है मेरे अंदर भी भगवान आपके अंदर भी भगवान हमारे आसपास जो कुछ भी हम देख रहे हैं सबके अंदर भगवान कणकण में भगवान इतनी जगह पर हम भगवान को देख रहे हैं इतनी जगह पर आत्मा को देख रहे हैं परंतु ना तो आत्मा को काटा जा सकता है ना सुखाया जा सकता है ना जलाया जा सकता है जैसे श्रीमद भगवद गीता में भगवान ने बताया और इसका प्रमाण तो हम अपने सामने ही देख लेते हैं कि अगर हम आकाश को जलाना चाहें तो आकाश जल नहीं सकता काटना चाहें तो आकाश कट नहीं सकता गीला करना चाहें तो गीला नहीं हो सकता सुखाना चाहे तो सुखा नहीं सकते आकाश के साथ हम कुछ नहीं कर सकते ऐसे ही आत्मा के साथ और परमात्मा के साथ भी हम कुछ नहीं कर सकते तो हर वस्तु भगवान के भीतर है भीतर ही टिकी हुई है लेकिन तो भी वो किसी से लिप्त नहीं है श्रीमद भगवत गीता में भगवान ने स्वयं कहा यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणी भूतानी मत स्थानी उ जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाह मान यानी सर्वत्र बहती हुई प्रबल वायु सदा आकाश में रहती है उसी तरह समस्त प्राणियों को मुझमे स्थित जानो मुझमे स्थित जानो आकाश से बाहर वायु नहीं जाती अगर आपने विज्ञान पढ़ा हो साइंस पढ़ी हो तो एक वायुमंडल कहलाता है वायुमंडल तो वायुमंडल एक हद तक ही होता है उसके बाद वायुमंडल नहीं होता है है ना तो एक हद तक ही होता है जहां पर वायु है उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर्स को ले जाते हैं लोग जो अंतरिक्ष में जाते हैं वायुमंडल से ऊपर तो सोचते हैं कि वहां कैसे रहा जाए तो ऑक्सीजन सिलेंडर को लगाए रहते हैं है ना क्योंकि वहां वायु नहीं है तो कहने का अर्थ यह है कि वायु सदा आकाश में स्थित रहती है लेकिन वायु आकाश को कंट्रोल नहीं कर सकती है उसकी परिधि नहीं माप सकती है कि नहीं तुम यही तक ही रहोगी नहीं आकाश विस्तृत है ऐसे ही भगवान सर्वव्यापी हैं, विस्तृत हैं, भगवान एक है हालांकि जीवात्माए है असंख्य हैं, अब मैं अगर एक जीवात्मा हूं और आप अगर जीवात्मा हैं, तो हम दोनों एक नहीं हैं, असंख्य जीवात्माए हैं परंतु असंख्य शरीरों में असंख्य रूप से महसूस किए जाने वाले भगवान वो एक ही है इसको इस एग्जाम्पल से समझा जा सकता है कि मान लीजिए एक सूर्य है और करोडों पानी से भरी कटोरिया रख दी जाए और उन कटोरियों में सूर्य का प्रतिबिंब देखा जाए तो करोड़ो प्रतिबिंब दिखेंगे लेकिन इससे सूर्य करोड़ नहीं हो गए एक ही सूर्य कहे जाएंगे उनके प्रतिबिंब करोड़ हो गए पर यहां तो ये यह है कि प्रतिबिंब की बात कही जा रही की प्रतिबिंब करोड़ हो गए परंतु भगवान का जो मामला है वो बड़ा अचिंत है वो प्रत्येक जीवात्मा के साथ खुद रहकर भी और समस्त लोगों के साथ खुद रहकर भी समस्त वस्तुओं में मौजूद रहते हुए तो जो विचारवान साधु होता है हुँ? वो सदा सर्वदा इस बात को सोचता है तैतालीसवें श्लोक में भी यही बात कही गई तेजा अप अन्न मये भाव है मेघ आदे वायु न ई नभा तत्वत काल सृष्ट है पुमान यानी यद्यपि प्रबल वायु आकाश से होकर बादलों और झंझावातों को उड़ाती है परंतु आकाश इन कार्यो से कभी प्रभावित नहीं होता है हम देखते है ना कि तूफान आ गया परंतु आकाश को उड़ा के ले गया कभी सुना है नहीं आकाश में जो बादल है उन्हें उड़ा ले गया पर आकाश को नहीं उड़ा सकता इसी प्रकार से जो आत्मा है वो भौतिक प्रकृति के स्पर्श से प्रभावित नहीं होती हालांकि जीव पृथ्वी जल अग्नि से बने शरीर में प्रवेश जरूर करता है और वो शाश्वत काल द्वारा उत्पन्न तीन गुणों के द्वारा बाध्य भी किया जाता है परंतु उसका शाश्वत आध्यात्मिक स्वभाव कभी भी प्रभावित नहीं होता कभी भी प्रभावित नहीं होता है ना इतने सूक्ष्म है आकाश कि वायु हो वर्षा हो आंधी हो बिजली हो गर्जन हो कुछ भी क्यों ना हो आकाश अप्रभावित रहता है इसी प्रकार से भौतिक शरीर और मन में असंख्य परिवर्तन आते हैं जैसे जन्म है मृत्यु है सुख है दुख है प्रेम है घृणा है लेकिन शाश्वत जीव सूक्ष्म है और वो प्रभावित नहीं होता है हाँ चूंकि जीवात्मा अविद्या के कारण खुद को जान नहीं पाता है और शरीर को मैं समझ लेता है और मन के ऊपरी कार्यो से ही अपने स्वभाव को समझता है गलत पहचान करता है इसीलिए वो भौतिक जगत में आता जाता है और भयंकर यात्राएं सहता है ना? तो हमें समझना होगा कि भगवान अगर अचिंते हैं तो जीवात्मा और उसका स्वभाव भी आध्यात्मिक है क्योंकि वो भगवान का अंश है वो भी दैविक गुणों का आगार है किंतु भगवान तो जब चाहे अपने दैव्य गुणों को प्रकट करते हैं परंतु बद्ध जीव को जो कि माया में बंधा हुआ है अविद्या का शिकार है वो अपने आध्यात्मिक गुणों को जीवित करे इसके लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है भजन करना पड़ता है तो इस तरह भगवान और जीव दोनों ही शाश्वत है दोनों ही दिव्य पर याद रखिए भगवान हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ है तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं वो समझ पाता है कि वायु आकाश से बादल झंझावातों को तो उड़ाती है पर आकाश तो प्रभावित नहीं होता ऐसे ही भौतिक प्रकृति में चाहे सुख आए चाहे दुख आए चाहे कोई हमसे घृणा करे चाहे कोई प्यार करे हम इनसे ऊपर है जो कुछ हो रहा है शरीर के स्तर पर हो रहा है काल के जो तीन गुण है सतोगुण रजोगुण तमोगुण उनके द्वारा हो रहा है पर मैं इन तीनों गुणों से अस्पृश्य हूँ मैं छुआ नहीं जा सकता अगर कोई व्यक्ति ये विचार करना शुरू कर दे तो वो भगवान की राह पर चल निकलेगा याद रखिए